दो के लिए में। गया स्थानीत पर वस्तु प्राथय द्वितीय न का व्याख्या तृतीय को पुरुषार्थ पुरुषार्थ मुख्य के विरोधी कारण पुरुषापंथी पुषाक्ष की कल्पना विज्ञान मुख्य स्वभाव मोक्षण ज्ञान प्रदान पक्ष के प्रकरणचतुष्ट आत्मन ग्रंथ से वेदात संबंधनाथ तो वाक्य ब्रह्म प्रथम श्लोक में सूचित को ऐसे कहते हैं सग्रंथ प्रकरण चतुष्ट आत्मा तारी प्रकरण वाले ग्रंथ का यह जो मंडिक कार्य का है वेदांत संबंध ज्ञापनाथम वेदांत तो शास्त्र के एक देश के साथ इसका संबंध है संबद्ध होने से ये प्रकरण है इसको ज्ञापन ज्ञान कराने के लिए निष्प्रपंचम वाक्य प्रतिपाद्य ब्रह्म जो महावाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य ब्रह्म है निष्प्रपंच वाक्य के द्वारा प्रतिपाद्य वो प्रथम श्लोक से सूचित है और द्वितीय के द्वारा मांडू के श्रुति व्याख्यान रूपेण आद्य प्रकरण मांडव के श्रुति का व्याख्यान प्रथम प्रकरण आगमन प्रकरण प्रणव मात्रा नत्म पादीकरण प्रणव की मात्रा बताएंगे आत्मा के चार आत्मा के और प्रणव की मात्रा को एकत्व करके प्रतिपाद्य ब्रह्म जो ग्रंथ प्रतिपाद्य ब्रह्मी को द्वितीय श्लोक द्वारा सूचित मीसा मानते हैं है। नितीय श्लोक चतुर्थ पदे वृत्तलक्षण अभाव असांगत आशंका नियम द्वितीय श्लोक मंगलाचरण के चतुशपाद में ये सबधारा छंद में श्लोक है सबधारा में द्वितीय श्लोक का चतुर्थ पद में वृत्त लक्षण अभाव आता श्रद्धारा का जो संदर्भ होना चाहिए उसमें पूर्वोपाद प्रयुक्त तो मंदा क्रांत वृत्त होता सत्योतर तो का में सकधरा लक्षण है किंतु तो तीन आदमी मंदा क्रांत है तो वो एक श्लोक में का भेद हुआ, जैसे में ही इक्कीस अक्षर होता है मंदा क्रांत में सत्तर अक्षर होता है तो पूरा द्वितीय श्लोक में तीन पाद में सत्र सत्र अक्षर उनसे मंदा क्लांता है किंतु चतुर्थ पाद तो में इक्कीस अक्षर है उनसे है। तो एक श्लोक में अलग, अलग अलग प्रकार हो गया पाद गिनती करने के लिए देखो गिनती कर यो है दो मात्रा गुरु है तो दो मात्रा होगा यो विश्वात्मा वी दो मात्रा स्वावी दो मात्रा मावि मावि दो मात्रा कितना होगी आठ होगी दो मात्र से एक मात्रा पंद्रह तीन अठारह और भोगा दो दशा बाईस छब्बीस छ दो चार दो छी तेईस छत्तीस छत्तीस अक्षर हो गया ये अच्छा ये हाँ मात्रा तो है मात्रा ने अक्षर गिनती करना अक्षर गिनती करो यो विश्वात्मा चार हो गया विधि जो विषय छह चार दस दो बार दो चौदह तीन सत्रह ये तृतीय जो की मंदा क्रांत छो एक दो तीन चार पाँच छह सात तीन दस चार चौदह तीन सत्तर चार इक्कीस है इक्कीस अक्षर होता है सर्द्राम तो इसमें बुद्धि तो चार उसके बाद उसके बाद है। मंदा क्रांत है यो विश्वात्मा चार अक्षर है आगे छे विधि विषयान आगे सात प्राचान पश्चाच पश्चाच सात ऐसे करके तीन पाद अंतम चतुर्थ पाद है सकधरा त्रेण त्रिमुनियुता सकधरा की यम उसका लक्षण ऐसा है सात सात सात बोलना पड़ेगा चित्वा सर्वान् विशेष विगत गुण गण सात सात सात बोलने का है इसमें छंद में संयम वो गण कहा जाता है आदि मध्यावसानेशघवम गज सा गौरव यानी मनो तो गुरु राघवम तीन तीन अक्षर में एक गण होता है तीन अक्षर में आदि में यदि लघु है उसको कहा जाएगा भगन मध्य में लघु है तो उसको कहा जाएगा जगन अंत में लघु हो तो कहा जाएगा सगन नहीं गलत हो गया आदि में लघु हो तो यगण मध्य में लघु हो तो रगन अंत में लघु हो तो लगन यगण य आदि लघु यगण मध्य लघु अंत में लघु तगण आदि मध्य लाघव लघु प्राप्त करते आदि गुरु भगन कहेंगे मध्य गुरु हो तो जगण कहेंगे और अंतु सगन कहा जाएगा भजस गौरव मन हो तो गुरु लाघव तीनो गुरु होगा तम तीनो लघु होता नगण ऐसे गण होकर के छंद का नियम होता है तो उसमें सग तरह या, या या पहले मगण रहेगा आगे रगन आगे भगना, फिर नगण आगे तीन य गण ऐसे मिलकर के इक्कीस अक्षर होता है छंद में से तीन तीन अक्षर के लेके गण होता है जैसे देखो श्लोक का चतुर्थ पाद देखो है सगदरा सर हितवा सर ही हो गया गुरु तो आर भी, भी गुरु हो गया तीनों हो गए गुरु तीनों गुरु होने से उसको कहा जाएगा मगन तीनों गुरु हो गया हित्वासर वान विषय वन विषय में वह दीर्घ से दीर्घ बीच में कस तो मध्य लघु हो गया मध्य होने से उसको कहा जाएगा रघन मगन क्या था आगे सान वीगा। सान वीगा में आदि आदि गुरु गुरु हो गया आगे गुरु उसको तीनों लग हुई तीन लगन से उसको कह जाए नगे कितना तीन तीन छह तो गुना, आगे से न हो गया लघु आद्य लघु से हो जाएगा फिर तो या आद्य लघु फिर यगण आद्य लघु फिर यगण पहले म ऐसे उसके मृण न भर न मिलकर मृण न हो गया बहुवचन तृतीय मृत त्रय नाम त्रय ये हो गया यति बता दे त्रिमुनि यति युता मुनि है सात त्रिमुनि यति युता सात साथ अक्षर में यति है बोलने का श्रग्धरा की तेयम ये श्रग्धरा चतुर्थ पाद में सगदरा छे प्रथम तीन पाद में पादी मंदाक्रांत मंदा तो तो इस प्रकार लक्षण है। तो करते शिक्षा नित्व श्लोक चतुर्थ पाद में वृत्त लक्षण भाव प्रसांग में और चतुर्थ पाद में सगदरा आगे मंदाक्रांत नहीं तो संगत है गाथा नीय गाथ तथा सुसंप द्रष्ट्यक्षण हैाथा लक्षण में असमन अक्षर रहता है विषमाक्षर पाद विषमाक्षरपादे गाथ लक्षण में अंतर्गू तो हो जाएगा गाथल से तुस द्रष्ट्य अन्द्यश्लोक मूलश्लोकागूत कोई को कहते हैं दो श्लोक में से प्रथम श्लोक तो कारिका कार्य चलेगा द्वितीय श्लोक भाष्यकार प्रणीत द्वितीय <coughs> श्लोक कहते तो भाष्यकार प्रणीत कहते हैं किंतु कि ठीक नहीं तो दशक कारण क्या है उत्तर श्लोक सब आदि श्लोक भाष्य के तो व्याख्यान प्रणयन प्रसंग आगे कारिका की व्याख्या भाष्य का निकम तो श्लोक मूल कार्य का गौड़ प्राचार्य का ग्रंथ होता तो उसके ऊपर भी भाष्यकार ने भाष्यकार की व्याख्या होनी थी व्याख्या नहीं उत्तर श्लोक आगे श्लोक में व्याख्या है भाष्यकार तो का व्याख्यान प्रणयन होना चाहता नहीं इसलिए दोनों ही मंगलाचरण है भाष्यकार का दक्षर मित्य आदि भाष्य विरोध भाष्यकर भगवान जो आरम्भ करते हो मित्र तो दक्षिण इत्यादि कहते वहां से प्रतिकल कहा यदि प्रथम श्लोक मूल कार कहा था तो वहां से शुरू करना चाहिए था, ना था। इसलिए प्रथम श्लोक भी भाष्यकार कायन श्लोक न शास्त्र प्रतिपाद्य पर देवता तत्व तो तो अनुस्मरण द्वारा शास्त्र प्रतिपादे परदेवता पर उनका तत्व अनुस्मरण के द्वारा नमन क्रिया नमस्कार क्रिया प्रकरण प्रारंभ करते हैं प्रकरण प्रारंभ की उपयोगी नमस्कार प्रथम श्लोक के द्वारा द्वितीय श्लोक है परदेवता भक्तिवत अपरदेवता भक्तिरती विद्या प्राप्त अंतरंग शास्त्री जैसे परदेवता की भक्ति जैसे प्राप्ति के ंग साधन ऐसे अपर देवता भक्ति यहाँ अपर देवता का आचार्य टिप्पणी विद्या प्राप्ति का अंतरंग साधन ऐसे आचार्य भक्ति भी विद्या प्राप्ति का अंतरंग साधन है शास्त्रीय से शिष्य शिक्षा है यही शास्त्रीय प्रतिपाद्य है शास्त्र शिष्य शिक्षा के लिए कराने के लिए अवस्था नित्य सिद्ध आचार्यान विज्ञान मूर्ति जो आचार्य नित्य सिद्ध ज्ञान स्वरूप उनको आचार्यन मोक्ष ज्ञान प्राप्ति आचार्यवान पुरुष वेद इत्यादि सूचीअवस्तंभे मुख्य थे आचार्य को प्र प्रार्थना करता है मुख्य उपाय को ज्ञान प्राप्ति आचार्य से ये ज्ञान प्राप्ति इच्छा करता है मुख्य उपाय का मुख्य का उपाय मुख्य साधन उपाय एवं औपयोग होता है मुख्य का साधन ज्ञान अहम सिंह ब्रह्म से ज्ञान ज्ञान प्राप्ति आचार्य आचार्य प्रार्थी मुख्य प्राथर मुख्छा करता है में है आचार्यवान पुरुष वेद आचार्य जिनका है वही पुरुष जानता है ज्ञान प्राप्त करता है तो इसलिए करके ज्ञान इसके मुमुक्ष आचार्य आचार्य से मुमुक्षु ज्ञान प्राप्ति प्रार्थना करता है द्वितीय श्लोक न द्वितीय द्वारा ऐसा कोई कहते प्रथम श्लोक द्वारा परदेवान नमस्कार द्वितीय श्लोक के आचार्य नमस्कार करके ज्ञान प्राप्ति आचार्य से प्रार्थना की जाती जैसे को है मंगलाचरण निर्दिष्ट आदो व्याख्या से प्रतीकम ग्रहणा थी जिसके उद्देश्य से मंगलाचरण किया गया उसको तो निर्देश से कहने के लिए कथन करने के लिए प्रथम आ व्याख्य से प्रतिकम गृह व्याख्या ग्रंथ है उसका प्रतीक ग्रहण करते भगवान वास्कर व्याख्य उपनिषद है उपनिषद उसके प्रा है ओम इतक्षरम इदम सर्वम तस्य व्याख्यानम ये मंत्र है आज्ञाने वाले उसके प्रति रूप से कहते ये ग्रंथा का की व्याख्या करनी ओ टीका में ओम इतक्षर इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्ट इदम आरभ्यते व्याख्या है तनाभी प्रति जानी ये उद्देश्य ये ग्रंथ हमें आरम्भ कर रहे हैं, ये प्रतिज्ञा करते ओम इतरम इत्यादि प्रकरण चतुष्टय विशिष्टम चारि प्रकरण विशिष्ट ये ग्रंथ आरभ्य आरंभ किया जाता है व्याख्या हम व्याख्या कर रहे इति इस प्रति, उद्देश्य की प्रतिज्ञा करते, है ओम इत दक्षर इत्यादि ग्रंथ को चारे प्रकरण में कारिकाकरण ने इसे कार्य का लेकर प्रकरण बनाया उसकी हम व्याख्या भी कर रहे हैं इसे भगवान वाष्यकार अभी शंकाकृति ये जो मांडक्य ग्रंथ है उपनिषद और कार्य तो का है किम इधम शास्त्र प्रकरणत्विख्या व्याख्यात इष्ट एक ग्रंथ तो ये ग्रंथ शास्त्र है शास्त्र व्याख्यात इष्ट अथवा प्रकरण तेना एक होता शास्त्र एक होता प्रकरण अभी शंकाकृति शास्त्र है अथवा प्रकरण प्रथम यदि कहेंगे शास्त्र शास्त्र लक्षण अभाव अश्य अशास्त्र नाद्य शास्त्र कहेंगे ठीक नहीं क्योंकि शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं शास्त्र का लक्षण क्या है आगे कहते है एक प्रयोजन उपनिबद्धम अशार्थ प्रतिपादकम ही शास्त्र एक स्मी प्रयोजन आय एक प्रयोजन उपनिबद्धम एक प्रयोजन संबंधी एक प्रयोजन आदि फल के लिए उपनिब्धम उसके लिए ग्रंथ एक प्रयोजन उपनिबद्धम संबद्ध अवशेष प्रतिबादक सब अर्थ का प्रतिबादक सब साधन आदि सब कथन करना एक प्रयोजन के लिए सब कथन करना है शास्त्र शास्त्र में एक मुख्य प्रयोजन एक ही प्रयोजन है उस प्रयोजन के संबंधी उसके साधन क्या है फल क्या है उसका परंपरा से साधन ये सब अशेषार्थ प्रतिपादक होता है शास्त्र जिससे वेद शास्त्र है मुख्य के लिए अशेषार्थ प्रतिपादक ज्ञान कथन किया गया और ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतर्ण अंतरण शुद्धि के लिए कर्म आदि उपासनादि भी कही गई ये सब अशेषार्थ प्रतिपा शास्त्र है कि मानदू के उपनिषद में ऐसे सब नहीं ये केवल ज्ञान कथन किया अत्र से मुख्य लक्षण एक प्रयोजन बच्चे भी प्रयोजन तो एक शास्त्र में एक प्रयोजन को उद्देश्य करके लिखा जाता है ये भी मुख्य रूप से एक प्रयोजन वाला तो है कि इसमें अशेषार्थ प्रतिबाद नहीं ये तो केवल ज्ञान कथन ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन नहीं कहा गया अशेषार्थ कर्म का इसमें नहीं अशेषार्थ प्रतिबाद कत्व नहीं होने से ये शास्त्र नहीं है और द्वितीय कहेंगे प्रकरण है कहें तो पूरा पिछले न द्वितीय प्रकरण लक्षण अभाव प्रकरण का लक्षण नहीं इसे आशंका इस आशंका करने पर भगवानी कार्य करते प्रकरण का लक्षण प्रकरण कालक्षण भी कहदाता संग्रहूत प्रकरणचतुष्ट ओमद इद्यार इत्यादि इत्यादि इत्यादि आरभ्यता वेदात के जो अर्थ का सार का संग्रह करके सारे संक्षेप से प्रकरण प्रकरणचतुष्ट ये प्रकरण ग्रंथ है प्रकरण चतचारी प्रकरण ओम इतर इत्यादि आरंभ किया जाता है ठीक है शास्त्रम का वेदांतार्थ सार संग्रह शास्त्रम वेदांत हाँ जो वेदांतार्थ सार संग्रह क्या वेदांत शब्द से शास्त्र देना वेदांत वेदान्ता शब्द क्या अर्थ शास्त्र शास्त्र के सहार संग्रह होता तथो उसका अर्थ क्या है वेदांत वेदांत शास्त्र शास्त्र का का अधिकार निर्णय गुरु प्रसादन उपसन पदार्थ विरोध परिहार साधन फलाक्य ये शास्त्र फिर अधिकार निर्णय शास्त्र के लिए कौन अधिकारी अधिकार होने पर फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाएगा गुरु उपसन गुरु के समीप जाना शिष्य लेना उसके बाद गुरु मुख से करके दो तप तम पदार्थ का श्रवण विचार करना पदार्थ द्वय दो, दो पद तो के लक्ष्य से ज्ञान होने पर तद ऐक्य दोनों की एकता है फिर के का विरोध रहता है वाचार उपाधि को लेकर विरोध होता है विरोध का परिहार करना उसके बाद साधन के श्रवण मनने विधि उसका फल है ज्ञान है साधन उसका फल है मुख्य ये सब शास्त्र में आया तर सार व का सार संग्रह होता वेदांत हो गया शास्त्र शास्त्र का अर्थ बता दिया उसमें सवे शास्त्र के अर्थ में सार सार क्या है जीव जीवपरिक ग्रंथ के में जीव संग्रह, सम्यक ग्रह संग्रह एक साथ ग्रहण करना सम्यक ग्रहण क्या है संशय विपरसादि प्रतिबंध विदासन तदुपाय उपदेश संग्रह ग्रंथ ग्रंथ उसका संग्रह है संशय विपरस आदि प्रतिबंध संशय और भ्रम और आदि से अज्ञान ये प्रतिबंध का निराश करके उसका उपय उपदेश जिसमें किया गया जिस, जिस प्रकरण तो तो तो तो हो गया सार संग्रह उत्तम इधम प्रकरण चतुस्थ तथा तो प्रकरण का लक्षण यही शास्त्रीय एक देश संबद्ध शास्त्र कार्याम इधम थोड़ा बाकी है टिप्पणी है प्रकरण नाम ग्रंथ भेद महुर्पस्थित्रिप्पणी ये पूरा श्लोक अदा उपर अदिपणी है शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यारे स्थित प्रकरण नाम ग्रंथ भेदमाहुर्पस्थित ये ग्रंथ है श्लोके शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र के एक देश में संबद्ध हो पूरा शास्त्र नहीं शास्त्र में तो फल साधन ज्ञान कर्म सब करके उसके एक देश में संबद्ध हो शास्त्र कार्य शा, शास्त्र के कार्य के अंतर्गत कथन करना है और इदम प्रक, प्रकरण नाम ग्रंथभेदम ग्रंथ भेद को प्रकरण कहते विप्रसिद्ध विद्वान लोग कहते तो यह है प्रकरण इधम प्रकरण तेन व्याख्यात्मि भ्याथ्था ये ग्रंथ प्रकरण व्याख्यात क्या प्रकरण होने से शास्त्र एक देश से संबद्ध होना चाहिए तो निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादक निर्गुण वस्तु मात्र के प्रतिपादन किया गया मुख्य के साधन निर्गुण निर्गुण वस्तु ज्ञान इसने केवल प्रतिपादन किया और पूरा शास्त्र में सगुण का कर्म इत्यादि सब आया ये सब का नहीं एक देश संबंध केवल निर्गुण वस्तु जिसके ज्ञान से मुख्य उसका ही प्रतिपादन किया गया तत्पतिपादन तो संक्षेप से कार्यांतर प्रतिपादन का संक्षेप ये के कार्य प्रकरण का शास्त्र का तो विस्तार से ये कार्य है उसके अंतर्गत तो एक अलग कार्य है प्रतिपादन संक्षेप प्रकरण लक्षण से तो आदि प्रकरण लक्षण से पूरा है प्रकरण निर्विश्वादी प्रयुक्त अव्याख्यम आशंका प्रकरण होने पर भी उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका विषय कुछ हो यदि विषय कुछ नहीं हो फलन नहीं होगा तो व्याख्या नहीं करनी चाहिए निर्विषयत्व तो आदि प्रयुक्तम निर्विषयत्व तो निष्फल के कारण व्याख्या नहीं करनी चाहिए इस ना इसका कहते अतएव न पृथक संबंध विधि प्रयोजन वक्तव्य विषय फल सब कुछ है शास्त्र का जो विषय फल का यही है अलग इसके अनुबंध चतुष्ट कहना कोई जरूरत नहीं शास्त्र का ही अंतर्गत है शास्त्र का जो संबंध अविधेय प्रयोजन अधिकारी इसका संबंध अलग जरूरत नहीं ठीक है प्रकरण तो शास्त्र भेदन संबंध आदि नाम अब प्रकरण हमने से जो शास्त्र है शास्त्र का शास्त्र से भिन्न संबंध आदि कथन करना जरूरत नहीं अब भी प्रकरण प्रवृति अंगतया प्रकरण ग्रंथ में श्रवण करने के लिए प्रवृति का अंग होता है अनुबंध कहानी तो अवश्य वक्तव्य अनुबंध चतुष्ट अन अभिधेय प्रयोजन संबंध फल नहीं फल अधिकारी ये कहना चाहिए इतिहास के शास्त्रीय संबंधादि नाम तदीय प्रकरण अर्थात प्राप्त शास्त्र का जो संबंध अधिकारी संब, प्रयोजन आ, विषय अर्थ से प्राप्त हो जाता है जो अनुबंध चतुर्ष शास्त्र का वही प्रकरण अर्थ से प्राप्त हो गया क्योंकि उसका ही प्रकरण होने नहीं तो प्रकरण कैसे होगा प्राप्त नास्ती वक्तव्य इसलिए प्रकरण व्याख्यान करते समय अलगाना कोई जरूरत नहीं अर्थ पुनरवत्ति अर्थ से फिर पुनरवत्ति होती शास्त्र का जो अनुबंध वही प्रकरण का ही ऐसे कहते यहाँ वो तो वेदांत सम्बन्ध अविध्य प्रयोजन भविमर् जो वेदांत शास्त्र में संबंध अर्थ प्रयोजन फल वही ये प्रकरण का है शास्त्र के प्रकरण जो समझलते शास्त्रीया संबंधादीन अत्र वचनाभाव्यम प्रवृत्ति तस्क्रे जो समझ लेते हैं, हैं प्रकरण है शास्त्र का शास्त्रीय का शास्त्र का जो संबंध आदि संबंध अयोजन वही यहाँ वचन अभाव शब्द कथन नहीं करने बुद्धिमान जान करके तस्म प्रकरण प्रवृत्ति प्रवृत्त हो जाते तरी प्रकरण कर्तवद तषय आदिना अत्र वक्तव्य प्रकरणकार गौड़ पदाचार्य आचार्य प्रकरणकर्ता है वो अलग से नहीं कहा क्योंकि प्रकरण ही शास्त्र का ही अनुबंध चतुष्टा इसी प्रकार भाष्यकार को भी विषय आदि कहना नहीं चाहिए ऐसा संक्रांत कहते भाष्य में तथापि प्रकरण व्याचिका सुना संक्षेप वक्तव्य नहीं प्रकरण कार ने नहीं कहा कि प्रकरण को जो व्याख्यान करना चाहते है भाष्यकार उनको संक्षेप से कहना चाहिए संबंध अकरणकर्ता तो नहीं करना संबंध का है किंतु भाष्य तान संक्षेप्या भाष्यकार संक्षेप से कहना चाहिए इसी व्याख्या परिणाम मतम ये व्याख्या करने वाले का मत है इसलिए भाष्यकार ने कहा है द्वाभ्या प्रकरणकार और व्याख्या करने वाले प्रकरण करता और व्याख्या व्याख्याकार भाष्यकार दोनों यदि नहीं कहेंगे आशंका अनुबंध चतुष्टी जो शास्त्र का है ये प्रकरण है प्रकरण इसमें विश्वास नहीं हुआ अविश्वास की आशंका होगी इसलिए भाष्यकार ने अनुबंध कहा भाष्यकर्ता प्रयोजनाधी नक्तव्य सिद्धि तो भाष्यकार प्रयोजन अभिधेय संबंध कहना चाहिए सिद्ध होगा शास्त्र प्रकरण मुख्य लक्षण प्रयोजन प्रति जानते शास्त्र का भी प्रयोजन मुख्य उसका प्रकरण होने से इसका भी प्रयोजन प्रतिज्ञा करते तयोजनबद्ध साधन अभिव्यंजक अभिधेय संबद्ध शास्त्र आरम परिणाम विचित संबंध अविधेय प्रयोजनबद्ध होती प्रयोजनबद्ध साधन अभिव्यंजक वाला है अद, अद, है ना। का ये है अभिव्यंजक का ग्रंथ संबंधी शास्त्र शास्त्री प्रतिपादक अर्थ को सं कहता है शास्त्र साधन कथन करता है शास्त्रम पारंपरेण विशिष्ट संबंध अविधेय प्रयोजनबद्ध होती परंपरा से अ विशिष्ट संबंध अविधे प्रयोजन विशिष्ट संबंध विशिष्ट अर्थ विशिष्ट प्रयोजन वाला होगा ठीक है प्रयोजनवत्त शास्त्र तत्व प्रयोजनवत शास्त्र प्रयोजन वाला शास्त्र है शास्त्र करण प्रकरण उपलक्षणार्थम शास्त्र जैसे प्रयोजनवत ऐसे प्रकरण भी प्रयोजन वाला है सब प्रयोजन उपलक्षण है तो ये हो गया शास्त्र प्रयोजनबत्त और साधना अभिव्यंजक नगे मुख्य लक्षण फलम फल मुख्य स्वरूप ब्रह्म ज्ञान शीर्ष न शास्त्र प्रकरण इतिहास पूरा पीछे कहते हैं मुख्य रूप फल तो ब्रह्म ज्ञान का फल न शास्त्र का फल न तो प्रकरण का फल तो कहते परम्परा से इसका फल क्योंकि साधना अभिव्यंजकते साधन का प्रकाश ग्रंथ अर्थ संबद्ध शास्त्र हुआ साक्षात साधन का के अभी व्यंजन से सत्य मुख्य से साधन ब्रमात्मक तो मुख्य का साधन तो हम ब्रह्म अहमस्थ ब्रह्मत्मक ही तरह जनक शास्त्र ऐसे ज्ञान का जनक शास्त्र से प्रकरण तद्भावन ज्ञात ज्ञात ज्ञान ज्ञान व्यवधान ग्या मुख्य फलव शास्त्रदी तनक शास्त्र शास्त्र आदि आदि प्रकरण तदभावी न ज्ञान होने से ज्ञान व्यवधान ज्ञान व्यवधान फल शास्त्र शास्त्र भी शास्त्र का फल मुख्य है साक्षात नहीं ज्ञान व्यवधान शास्त्र से उत्पन्न होगा ज्ञान ज्ञान से होगा मुख्य मुख्य का साधन है ज्ञान ज्ञान का जन तो के शास्त्र तो शास्त्र के साथ मुख्य का साक्षात संबंध नहीं हुआ किन्तु परम्परा से तथा ब्रह्मता ब्रह्म है विषय उसका उपनिषेद शास्त्र शास्त्र प्रकरण ये सब संबंध होगा ऐसा शंका कर कहते ब्रह्म विचार मंत्रण तज्ज्ञान जनक ब्रह्म विचार के बेना ब्रह्म ज्ञान ही हो सत ज्ञान जनन द्वारा ब्रह्म ज्ञान जनन द्वारा विषय संबद्ध सिद्धि शास्त्र के साथ विषय का संबंध सिद्ध होगा शास्त्र के द्वारा वेदांत का ब्रह्म विचार होगा विचार से ज्ञान होता है, इसलिए उसके साथ सा, शास्त्र का संबंध सिद्ध हो जाएगा विषय संबंध सिद्धि जनन द्वारा ब्रह्म ज्ञान उत्पत्ति कराता है शास्त्र इसलिए कहा अवैध संबद्ध शास्त्र अवैध जीवन के सम्बद्ध शास्त्र विचार के द्वारा उत्तम ज्ञान व्यवहितम प्रयोजनादिशादि उपसार शास्त्र आदि का प्रयोजन ज्ञान व्यवहित ज्ञान से ही योगदान ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष का ये उपारण करते पारंपरिक शास्त्र भी विशिष्ट अभिधेय सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन वाला होगा तथा संबंधो हो ब्रह्म ज्ञान शास्त्र जन्मे ब्रह्म ज्ञान शास्त्र के द्वारा उत्पन्न होगा आदि से प्रकरण होगा ना शास्त्र प्रकरण से ब्रह्म ज्ञान अयोग व्यवच्छेदा उत्तर अयोग जन्य अयोग व्यवच्छेद तीन प्रकार एवकार होता है टिप्पणी दे दिया है तेरह नंबर में नीलम अब्जम भव्य पार्थ एवं धनुर्धर शंख पांडर एवं सब्दति स्त्रिधे शब्द की गति तीन प्रकार है। एक होता है अयोग व्यवच्छेद एक होता है अन्ययोग व्यवच्छेद एक होता है अत्यंत अयोग व्यवच्छेद तीन ही पहला नीलम अब्जम भव्य नील कमल होता ही है ये नवती तो नवत्यव क्रियापद के साथ एक कार्य का संबंध होगा अंतिम पंक्ति क्रिया संगत अत्यंत अयोग व्यवच्छेद क्रिया के साथ एक का संबंध होगा तो अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद योग होता है संबंध अयोग होता असंबंध का व्यवच्छेद असंबंध की निवृत्ति भगवती एवं नहीं होता ही बात नहीं निरकम होता, तो होता है वो आगे पार्थ एवं धनुधर पार्थ विशेष के साथ एवं कार्य का संबंध पार्थ एवं ये होता पार्थ ही धनुधर अर्थात पार्थ जैसे दूसरा कोई नहीं है ये होता अन्य योग व्यवचेद अर्जुन से भिन्न कोई धनुर्धर नहीं है उसके बराबर को कहते हैं अन्योगे विशेष से संगत अन्योगेद विशेष पार्थ के साथ संबंध एवकार का अर्थ होगा अन्योगेद शंख पांडव एवं पांडव एव ये पांडव शंख होता है विशेष पांडवर्ण होता है उसका विशेषण विशेषण के साथ संबंध एवकार होगा तो उसका अर्थ अयोग व्यवच्छेद अयोग का शंख पांडव नहीं होता है वत नहीं पांडव होता है अयोग का व्यवस्था की निवृत्ति भांदर रूप के अयोग का असंबंध की, की निवृत्ति करने के लिए तीन प्रकार ऐसा विशेष के साथ होगा तो विशेषण के साथ होगा तो अयोध्य और क्रिया के साथ अन्य अत्यंत आयोग व्यवच्छेद तीन प्रकार होता है यहाँ ब्रह्म ज्ञानम शास्त्राधना जनम एव योगा अयोग व्यवच्छेद विशेषण के साथ संबंध से हो गया अयोग विवचेद शास्त्राधीन जन्म है वो जन्म होगा नहीं वही वा बात नहीं शास्त्र प्रकरण से ब्रह्म ज्ञान होगा और शास्त्र प्रकरण से ही ज्ञान होगा विचार करने से उसके बिना नहीं होगा ये हो गया अन्योग्यद अन्य किसके द्वारा नहीं शास्त्र प्रकरण से ही ज्ञान होगा अयोग विविषद कौन से विषय भी देखाएगा शास्त्र प्रकरण का विषय जीवन भ्रमिक इसका ज्ञान होगा विचार से यदम प्रयोजन शास्त्र में क्या शास्त्र प्रयोजनवत्त यह प्रकरण भी प्रयोजन वाला है अब ये प्रयोजनवत्व तद तो आक्षेप है इसके ऊपर आक्षेप करते क्या है इसका प्रयोजन किम पुनः तत् प्रयोजन प्रयोजन क्या है ये आक्षेप है टीका में साध्य आक्षेप करने का अभिप्राय क्या है यदि साध्य होगा प्रयोजन हो, मोक्ष स्वर्गवत अनिश्चित अनित्य हो जाएगा जैसे स्वर्ग कर्म करने पर स्वर्ग प्राप्त होता है स्वर्ग होता है हो कर्म साध्य याग करने से स्वर्ग मिलेगा साध्य होने के कारण कर्म जैसा अनित्य है जैसे मोक्ष यदि ज्ञान साध्य मानेंगे तो स्वर्गवत अनिश्च्यतम मोक्ष अनित्य साध्यता स्वर्गवत इस हो जाएगा यदि कहेंगे मोक्ष अन्य तो नित्य हो तो नित्य साधनाधीन नित्य होगा तो साधन तो के अधिनन नहीं होगा तो हमेशा ही उसके लिए ज्ञान की क्या आवश्यकता है नागर त्य शास्त्र आदि प्रयोग ज्ञान के लिए शास्त्र प्रक्र आदि का प्रयोग करना रचना विचार करना कोई जरूरत नहीं मोक्ष नित्य है तो ये आक्षेप करने का अभिप्राय और उत्तर देगा सिद्धांति उसका अभिप्राय मोक्ष से आत्मस्वरूपत्व नित्यत्व मुख्य आत्मस्वरूप इसलिए अनित्य नहीं और साधन नहीं ना आनंद अर्थवत्व मुख्य स्वरूपभूत आत्मस्वरूप मुख्य है किन्दु उसका प्रतिबंध ही ज्ञान प्रतिबंधक का नष्ट करेगा ज्ञान प्रतिबंध निवर्तक प्रतिबंध निवर्तन करने से शास्त्र सार्थक हो गया अन्य उत्तर मा उच्य उच्चते कहकर के सिद्धांतिक टीका में यथा देवदत्तस्य से ज्वरादि रोगे न अभिभूत देवदत्त कोई व्यक्ति ज्वर आदि किसी रोग से रोगी हो गया फिर औषध आदि सेवन करने से स्वस्थता होती स्वस्थ हो गया स्वरूपा अप्रच्युत रूपा और स्वस्थ हो गया क्या स्वरूप जो स्वरूप था तदरूप हो गया स्वरूप होता स्वरूप ही, ही। सती पहले भी स्वस्थता रोग प्रतिबद्ध रोग से प्रतिबद्ध होगी स्वरूप स्वस्थता रोग होने पर स्वस्थ नहीं अस्वस्थ हो गया रोग से प्रतिबद्ध स्वस्थता उसका अपना स्वरूप कि रोग से प्रतिबद्ध होगी असत्य वस्थित अस्वस्थता नहीं उसमें लगता है स्वस्थता अपना स्वरूप होने पर भी रोग के प्रतिबद्ध से असत्य स्वस्थता असत्य होगी <गण> चिकित्सा शास्त्रीय उपाय प्रयोग चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र शास्त्रीय उपाय औषध आदि सेवन करने पर प्रतिबंध हो रोग आप गमे प्रतिबंधता रोग रोग नष्ट होने पर अभिव्यज्य अभिव्यज कौन स्वस्थता अभिव्यक्त तो हो जाती कोई नया उत्पत्ति नहीं होती स्वस्थता तो पहले भी थी रोग के कारण का प्रतिबद्ध हो गए हो गयी थी औषधे थी और प्रतिबंध न्यस्त होने पर उसकी अभिव्यक्ति होगी उपाय उसे उपाय को व्यर्थ रोग निवृत्ति के लिए औषध से किया उपाय व्यर्थ नहीं प्रतिबंध प्रधान रोग रोग निवृत्ति के लिए औषध सेवन किया गया नस्थ साया संकेत कहेंगे साध्य होगा तो अनित्य हो जाएगा स्वस्थता होगा तो नहीं पश्चात औषध साध्य नहीं स्वच्छता तो अपना स्वरूप प्रतिबंध था रोग रोग को नष्ट कर दिया और्थ दृष्टान रोगार्थ से वो रोग निवृत्तु स्वस्थता रोगे नर्त रोगार्थ रोग से पीड़ित औषध के द्वारा रोग निवृत्तु स्वस्थता स्वच्छता अपना स्वरूप प्रतिबंध नष्ट करेगी औषध तथा दुखात्मक श्रेय आत्मा द्वैत प्रपंच उपमी स्वता आत्मा में दुखात्मक दुख वाहन होता हैपंच है। नष्ट होने पर अस्वस्थता सर्वता ठीक में यथ उदित दृष्टान्त अनुरोधा उदित मतलब उत्तर तो दृष्टान्त के अनुसार आत्मन स्वत समुदा तो निखिल दुख से आत्मा में स्वरूप कोई दुख नहीं है आनंद रूप है आनंद स्वरूप होने पर भी स्व अविद्या प्रस्तुत अहंकार आदि द्वित प्रपंच संबंध आध अविद्या से प्रस्तुत उत्पन्न हो गया अहंकार आदि अहंकार से लेकर के देहत हो विषय भी उसके संबंध से आत्मा में दुख आरोप करता है आरोप मान करके मानता है इसे जो मान करके सुख चाहता है परम कारुणी आचार्य उपदिष्ट वाक्योत्त विद्या परम कारुणिक आचार्य ज्ञानी के द्वारा उपदिष्ट वाक्य से उत्पन्न तो वाक्य जन अपना विद्या जो निर से की स्वरूप आनंद रूप है वो तो अज्ञान के कारण प्रपंच से ही अपने दुख आरोप करता था ये परमानंद था निरस्त समस्त अनर्थ था जिसमें कोई अनर्थ है ही नहीं वही सार से न होती स्वभाव तो अभिव्यक्त हो जाती स्वर्प अभिव्यक्त हो जाती वो कुछ ज्ञान कुछ उसमें उत्पन्न नहीं करता केवल ज्ञान और ज्ञान अज्ञान कार्य को नष्ट कर दिया और जो सर्वभूत आनंद रूप है अनर्थ निवृत्त रूप वो अभिव्यक्त हो जाता है यही मुख्य साच स्वस्थता परिपूर्ण वस्तु स्वभाव ना जो स्वस्थता ज्ञान होने पर मुख्य है अपने परिपूर्ण वस्तु स्वभाव अत नहीं तदरूप तदित तो में शास्त्रीय प्रयोजन ये शास्त्रीय प्रयोजन वा तब से स्वरूप असाध्यता आत्मस्वरूप है साध्य नहीं न अनित्यतम संकेत अपना स्वरूप एक स्वरूप आनंद परमानंद अनित्य शंका नहीं करनी चाहिए न जब साधना साधन व्यर्थ यदि कहेंगे नित्य तो साधन व्यर्थ ये भी बात नहीं प्रदर्शित प्रतिबंध अनिवृत्ति फलत दिखाया प्रतिबंध है अज्ञान के कारण अहंकार आदि देते प्रपंच उसकी निवृत्ति है ज्ञान का फल दृष्टानिक दुखात्मक आत्मन द्वैत प्रपंच न्वैत अहंकारादी आत्मन वस्तु द्वैत जो अहंकारादेह आदि वस्तु ये तो वास्तव वास्तवज वस्तु वस्तुस्त विद्यानपोध्य पाठ अपनुद्व नहीं होता है विद्या सेबूत नहीं होता है वास्तव ज्ञान से कितने नित्य अन्य कर्म आये तत्व नित्य अनियमित कर्म करने से ही ये वास्तव की निवृत्ति होगी विद्यार्थी नित्य नैमित कर्म से ही उसकी निवृत्ति हो जाएगी अलम्ब विद्यार्थी ना प्रकरण आरंभ है ना तो ज्ञान के लिए प्रकरण आरंभ करना व्यर्थ है क्योंकि वास्तव है ज्ञान से नष्ट नहीं हुआ तो नित्य अनियमित कर्म के अधीन है इसलिए उससे निवृत्ति हो सकती है कर्म से ज्ञान के लिए प्रकरण आरम्भ करना व्यर्थ ऐसा संकल से कहते द्वित प्रपंचस्य से अविद्यात विद्या तद उपशम से आदित प्रपंच वास्तव हो तो विद्या से निवृत्त नहीं अविद्यात होने से विद्या से उपशम हो जाएगा ये ब्रह्म विद्या प्रकाश नायक अवश्य आरम्भ किया जाते अश्य प्रकरण से आरम्भ किया जाता है ब्रह्म विद्या प्रकाश करने के लिए ठीक है आत्मा विद्या कृत से, से आत्मन अविद्या आत्मा विद्या अविद्यात ही दैत आत्मविद्याण निवृत्तिया विद्या से अविद की निवृत्ति कारण अविद्या विद्या से अविद्या कारणिकवृत्तिया द्वैत प्रपंच की निवृत्ति कारण स्वपुर अविद्यापंच की निवृति कारण निवृत्तिया निवृत्ते कारण ही अविद्याण निवृत्तिया निवृत्ते अद्वैत से निवृत्ति द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी आत्मविद्या शास्त्र आरंभ युजते आत्म विद्या की अभिव्यक्ति के लिए आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए शास्त्र प्रकरण आरंभ युक्त है न्वैत अविद्या विद्यम देह थे अविद्या विद्यम अविद्या विद्यम अविद्या विद्यम देहो यहाँ तवैतम अवद विद्यम देहम अविद्या विद्यमस्कार देह का स्वरूप दैत का स्वरूप अविद्या विद्यम अविद्या से ही विद्यम वास्तव नहीं पूर्वी कहता है इसमें प्रमाणम नास्ति क्या प्रमाण नवि अविद्या से हो तो ज्ञान से नष्ट हो जाएगा कैसे होगा इतने तरह प्रमाण ना आशंकीय सिद्धांति कहता है अन्य व्यतिरैक अनुविधा श्रुति में उदाहरती अन्य व्यतिरेक अनुविधान करने वाले अन्य व्यतिरेक दिखाने वाली श्रुति अन्य अभी कथन करने वाली स्थिति को उदाहरण देता है सिद्धांत अन्य व्यतिद्या से, से ही द्वैत अविद्या द्वैतमी द्वैतमी वस्तु तो द्वैत होता है नहीं द्वैत जैसे होता है अज्ञान अवस्था में तब अन्य अन्य को देखता है सुनता है आदि ये व अन्य दिवस त्यो अन्य पश्य अन्य अन्य बीजा अन्य अन्य दिवस आत अन्य जैसे तो अन्य अन्य को जाने इव शब्दमी अन्दिवसायाद श्रुत में इव शब्देद्याय इव शब्द्याम अविद्यावस्था प्रतिभात अविद्यावस्था में देत द्वैतवस्तुत नहीं द्वैतमिव होती द्वैत दैसे द्वैत भज्ञानवस्था में तति आभासैतवस्तुत नहीं द्वैतमी इसका भान आभाषे अद्याच्य है इसलिए अविद्यास्तव नहीं यदि तो सर्व आत्मूत सब आत्मा ही गया। तो तो हो गया यदि तो कम विजय किससे किस को देखे किससे किस को जाने इत्यादि श्रुति अर्थो से सिद्धि ये अविद्यामय अविद्य का द्वित ये सिद्ध होता है ठीक है नद्यावस्था ज्ञान हो जाने पर करती करना सर्व कर्ता कर्ण संप्रदान कुछ नहीं सर्वम आत्मीय सब आत्म स्वरूप ही हो गया अतिरिक्त कुछ भी नहीं न अतिरित आत्मा से कुछ भी नहीं ज्ञान होने पर इस तो विद्या द्वारा सर्वस्व द्वेत से आत्मात्र तो बचना ज्ञान के द्वारा संपूर्ण द्वेत आत्मात्र कथन किया गया स्तुति के द्वारा विद्या विद्यामित कार्य कारणात्मक द्वैता निवृति आत्मा अभिलप्य थे विद्या के कारण ही कार्य कार्यकारनात्मक द्वैत की निवृति कार्य प्रपंच कारण अविद्याणात्मक जो द्वैत द्वैत की निवृत्ति द्वैता अनुवृत्ति क्या है आत्मा एवं द्वैतावृत्ति द्वैत का ध्वस कोई अलग पदार्थ नहीं आत्मा सत्र नहीं आत्मयूत ये त्वसे आत्मयूत आत्मा ही हो गया आत्मा से कुछ नहीं रहता ज्ञान ज्ञान में अर्थात द्वैसे के निवृत्ति भी आत्मस्वरूप आत्मा अभिलता है तो से तथा निवृत्तिवृत्ति का कथन किया तद्या प्रपंच से अविद्याम अविद्यापे अविद्या आदिशब ये इत्यादिश्रुति व्य आदिश्रुति नाना किंचन यह ब्रह्मणि नाना है, नहीं। नहीं है कुछ दिखता है केवल दिखने पर है नहीं जब सूची कहते नेाना नाना है ही नहीं तो रजु में सर्प दिखता है मरु जल दिखता है दिखने पर भी नहीं है किसी प्रकार दिखने पर भी नहीं है ये अधिष्ठान अनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगितम यह नाना नास्ती अधिष्ठान ब्रह्म में सबका अभाव है अधिष्ठान निष्ठा अत्यंत प्रतियोगिम द्वेत द्वेत का अभाव ब्रह्म यह ब्रह्मी ना ना द्वैत ना किंचन कुछ भी नहीं। तो अधिष्ठान ब्रह्म में द्वेत का भाव है अभाविता द्वेत सेतव्य वाक्यम्भ वाक्यम चीतम वाचारम्भम विकार नाम मृतिका दिवसित जो कुछ दिखता है वाणी का आलम्बन है विकार त्र है सप्तःकारणी ग्रहण करना चाहते अस्थ से सिद्धि अस्थ किया दैतगत अविद्यात सिद्धि द्वैत अविद्याद्ध है ये द्वैतमें बृहदारण्य किमें ये दिवस सै तो भी बृहदारण्य किमें ये सर्वती बृहदारण किंचन ये भी बृहदारण कि वाचारंभ विकार न छादों इन सूत्रियों से यह अर्थ सिद्ध हुआ द्वित अविद्या विद्या से अविद्या की निवृत्त हो द्वैत की निवृत्ति वही शास्त्र का प्रयोजन है अर्थात द्वैत वास्तव नहीं है इसलिए विद्या से अविद्यावृति होगी तो स्वरूप की अभिव्यक्ति मुख्य है और नित्य है प्रतिबंध है द्वित प्रपंच उसकी निवृत्ति होगी तो साधन व्यर्थ नहीं हुआ क्योंकि प्रतिबंध निर्यात के लिए ज्ञान आवश्यक हुआ और मुख्य नित्य है क्योंकि अपना स्वरूप है ज्ञान के द्वारा जन्य नहीं ज्ञान के द्वारा केवल अज्ञान जो द्वितीय प्रपंच का कारण है उसकी निवृत्ति होती प्रतिबंध तो नष्ट हो गया और सर्वभत्तम की अभिव्यक्ति होती ज्ञान से प्रयोजना